बुद्ध का सारा उपदेश सारी देशना एक छोटे से शब्द में संग्रहित की जा सकती है वह छोटा सा शब्द है स्मृति पाली में उसी का नाम है सती और बाद में मध्ययुगीन संतों ने उसी को पुकारा सुरती स्मृति का अर्थ मेमोरी नहीं स्मृति का अर्थ है बोध होश जाग कुछ करना जागे जागे होना स्मृति पूर्वक करना राह पर चलते हैं आप तो ऐसे भी चल सकते हैं कि चलने का जरा भी होश ना हो ऐसे ही चलते हैं चलना यांत्रिक शरीर को चलना आ गया है दफ्तर जाते हैं घर आते हैं रास्ता शरीर को याद हो गया है कब बाएं मुड़ना बाएं मुड़ जाते हैं कब दाएं मुड़ना दाएं मुड़ जाते हैं, अपना घर आ गया तो दरवाजा खटका देते लेकिन इस सब के लिए कोई स्मृति रखने की जरूरत नहीं होती यंत्रवत यह सब होता है इसके लिए होशपूर्वक करने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती ऐसा हमारा पूरा जीवन निन्यानबे प्रतिशत बेहोशी से भरा हुआ है यही बेहोशी हमारा बंधन है इसी बेहोशी के कारण हमारा बहुत बड़ा चैतन्य का हिस्सा अंधेरे में डूबा है जैसे पत्थर डूबा हो पानी में और जरा सा टुकड़ा ऊपर उभरा हुआ दिखाई पड़ता हो बड़ी चट्टान नीचे छिपी हो ऐसा हमारा बड़ा मन तो अंधेरे में छिपा है छोटा सा टुकड़ा ऊपर उभरा है जिसे हम अपना मन कहते हैं वो बहुत छोटा सा हिस्सा है और जिसे हम पहचानते भी नहीं हमारा ही मन वो बहुत बड़ा हिस्सा है फ्राइड उसे ही अचेतन मन कहता है बुद्ध कहते हैं उस अचेतन मन को जब तक चेतन न कर लिया जाए जब तक धीरे दीर धीरे उस अचेतन मन का एक एक अंग प्रकाश से न भर जाए तब तक तुम मुक्त न हो सकोगे तुम्हारे भीतर जब चेतना का दिया पूरा जलेगा तुम्हारे कोने को सभी को आलोक से मंडित करता हुआ तुम्हारे भीतर एक खंड भी न रह जाएगा अंधेरे में दबा तुम परम प्रकाशित हो उठोगे इस दशा को ही बुद्ध ने समाधि कहा है समाधि जड़ता का नाम नहीं समाधि बेहोश हो जाने का नाम नहीं जो समाधि बेहोशी में ले जाती हो उसे बुद्ध ने जड़ समाधि कहा है उसे मूढ़ता कहा है तुम समाधि में गिर पड़ो मूर्छित होके तो बुद्ध उसे समाधि नहीं कहते इसलिए बुद्ध की बात आधुनिक मनोविज्ञान को बहुत रुचती है आधुनिक मनोविज्ञान भी उस जड़ समाधि को हिस्टेरिया कहेगा वो बेहोशी है तुमने जो थोड़ा सा होश था वह भी खो दिया शांति मिलेगी उससे भी क्योंकि उतनी देर के लिए बेहोश हो गए तो चिंता ना रही उतनी देर के लिए सब विलुप्त हो गया घंटे भर बाद जब तुम होश में आओगे तो तुम्हें लगेगा कि बड़ी शांति थी लेकिन वैसी ही शांति जैसी गहरी नींद में हो जाती पर गहरी नींद समाधि तो नहीं समाधि और गहरी नींद में थोड़ा सा समानता है इतनी समानता है कि गहरी नींद में भी सब शांत हो जाता है समाधि में भी सब शांत हो जाता है लेकिन गहरी नींद में शांत होता है चेतना के बुझ जाने के कारण और समाधि में शांत होता है चेतना के पूरे जग जाने के कारण इसे ऐसा समझो कि मनुष्य के जीवन में तब तक तनाव और बेचैनी रहेगी जब तक मनुष्य का कुछ हिस्सा चेतन और कुछ अचेतन तो दो विपरीत दिशाओं में आदमी भागता है चेतन और अचेतन अचेतन अपनी तरफ खींचता चेतन अपनी तरफ खींचता इस रस्सा कसी में आदमी की चिंता पैदा होती संताप पैदा होता एंग्स पैदा होता चेतन की माने तो अचेतन नाराज हो जाता है अचेतन की माने तो चेतन नाराज हो जाता है अचेतन की माने तो चेतन बदला लेता है चेतन की माने तो अचेतन बदला लेता है जैसे समझो एक सुंदर स्त्री जा रही राह से और तुम्हारा मन लोभायमान हो गया तुम कामातुर हो गए ये अचेतन से आ रहा ये तुम्हारी पशुता का हिस्सा है ये उस जगत की खबर है जब ना कोई नीति थी न कोई नियम थे ये उस चैतन्य की खबर है जैसा पशुओं के पास है जो भला लगा जैसा भला लगा कोई उत्तरदायित्व न था अचेतन कहता है इस स्त्री को भोग लो चेतन कहता है नहीं नीति है मर्यादा है अनुशासन है तुम विवाहित हो तुम्हारे बच्चे हैं अब अगर तुम चेतन की मानो तो अचेतन बदला लेता है अचेतन दुखी होता है तिल मिलाता है परेशान होता है तुम उदास हो जाते हो इसलिए पति उदास दिखाई पड़ते हैं पत्नियां उदास दिखाई पड़ती अचेतन बदला लेता है तुम किसी तरह अचेतन को दबा के उसकी छाती पे बैठ जाते हो कहते हो नहीं, नहीं, नहीं, नहीं करेंगे कर्तव्य नहीं इसलिए नहीं करेंगे मगर भीतर बात तो उठ गई है भीतर वासना तो जग गई है तुम दबा के बैठ जाओगे तुम सांप के ऊपर बैठ गए लेकिन सांप भीतर जिंदा है और कुलबुलाएगा सपनों में सताएगा जब नींद में जाओगे तब शायद ही किसी को अपनी पत्नी का सपना आता हो दूसरे की स्त्रियों के सपने आते शायद ही अपने पति का सपना आता हो भारत में सती की जो परिभाषा थी वही थी जिस स्त्री को सपने में भी अपने पति के अतिरिक्त किसी की याद ना आती हो उसको हम सती कहते थे ये बड़ी अनूठी परिभाषा थी ये बात बड़ी कीमत की है सपने में कसौटी जागने में ना आती हो ये कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि जागने में तो हम संभाल के बैठे रहते चेतन को मान के चलते हैं अचेतन को पीछे धकाए रहते हैं उसे अंधेरे में डाले रखते हैं असली कसौटी तो तब है जब नींद में भी पर की याद ना आए नींद में कैसे दबाओगे नींद में तो तुम हो ही नहीं तुम तो सो गए तुम तो बेहोश हो दबाने वाला मौजूद ना रहा लड़ने वाला मौजूद ना रहा तो नींद में तो जो अचेतन है वो खुल के खेलेगा दिन में हत्या करनी चाहिए थी नहीं कर पाए रात नींद में हत्या कर दोगे दिन में चोरी करनी चाहिए थी नहीं कर पाए नीति थी धर्म था नरक था स्वर्ग था साधु संत थे रुक गए प्रतिष्ठा थी लेकिन रात नींद में न तो ना साधु संत है न शास्त्र है न स्वर्ग है न नरक है अचेतन पूरा मुक्त है और ये अचेतन कभी कभी चेतन में भी धक्के मारेगा अगर अवसर मिल जाए तो धक्के मारेगा इसलिए सारी दुनिया में हमने इसकी व्यवस्था की कि आदमी को अनैतिक होने का अवसर न मिले तभी वो नैतिक रहता है समझो कि जो दूसरी स्त्री तुम्हें प्रीति कर लग गई जंगल में तुम्हें मिले न पूना के रास्ते पर मिले जंगल में मिले जहां दूर दूर तक मिलो तक कोई नहीं तुम दोनों ही अकेले हो तब अपने को रोकना कठिन हो जाएगा बस्ती में बीच बस्ती में प्रतिष्ठा का सवाल था पुलिस का सवाल था अब यहां तो कोई सवाल नहीं समझो कि ये स्त्री जंगल में नहीं तुम दोनों एक नाव में डूब गए हो और एक द्वीप पर लग जाते हो जहां कोई भी नहीं और कोई कभी नहीं आएगा न पत्नी को खबर लगेगी न समाज को खबर लगेगी अब कोई आने वाला नहीं तब तब तुम अचेतन की मान लोगे तब तुम चेतन की फिक्र ना करोगे इसलिए कानून पुलिस और राज इसी की फिक्र करता है कि अवसर कम से कम मिले पश्चिम में जब से स्त्रियों ने दफ्तरों में काम शुरू किया कारखानों में काम शुरू किया तब से परिवार उजड़ने लगा क्योंकि स्त्री और पुरुषों के करीब आने के ज्यादा अवसर हो गए पूरब में यह खतरा कम है क्योंकि स्त्री को अवसर ही नहीं है स्त्री घर में बंद है उसे कोई मौका नहीं है कि तो किसी के संपर्क में आ सके पूरा समाज पुरुषों का समाज स्त्र तो बंद मगर यह अवसर को छीन लेने से अचेतन बदलता नहीं सिर्फ रिप्रेशन हो गया सिर्फ दमन हो गया और जिसका दमन कर दिया है वो भीतर बैठा है सुलग रहा है और किसी भी दिन किसी मौके पर किसी क्षण में किसी कमजोरी में फूट पड़ेगा इसलिए आदमी पागल होते हैं पागल होने का इतना ही अर्थ है कि अचेतन ने बहुत दबाया गया इसका बदला ले लिया अचेतन से एक दिन उसने तोड़ दी सब सीमाएं सब मर्यादाएं निकल भागा सब नियम उखाड़ के छूट ले ली पागल होना अचेतन का प्रतिकार है अगर तुम चेतन की मानो तो अचेतन प्रतिकार लेता है अगर तुम अचेतन की मानो तो मुसीबत में पड़ते हो जेल जाना पड़े पिटाई हो प्रतिष्ठा खो जाए पत्नी नाराज हो जाए बच्चे बर्बाद हो जाए चेतन की मानो तो बड़े कष्ट अचेतन की मानो तो उससे भी बड़े कष्ट है इसलिए दंड है दंड इसलिए है ताकि दो कष्टों के बीच तुम्हें चुनना पड़े तो जो छोटा कष्ट हो उसी को हम चुन लेते हैं छोटा कष्ट यही है कि चेतन की मान लो अचेतन की इंकार कर दो यही छोटा कष्ट है इसलिए सारी नैतिक व्यवस्थाएं बड़े बड़े दंड की व्यवस्था करती हैं हजारों साल नरक में सड़ाए जाओगे अंगारों में सेके जाओगे जलते कढ़ाओं में डाले जाओगे और न मालूम कितने काल तक पीड़ा भोगनी पड़ेगी एक जरा सी बात के लिए कि दूसरी स्त्री की तरफ काम वासना की दृष्टि से देख लिया कि दूसरे के धन को अपना बना कुछ भी करो तुम दुख पाओगे इस स्थिति में सुख हो नहीं सकता तो सुख के दो ही उपाय हैं फिर एक उपाय यह है कि चेतन को भी अचेतन कर दो तो तुम्हारे एक भी एक भीतर एक रस्ता आ जाए यही आदमी शराब पी के करता है या एलएसडी या मारिजुआना या गांजा या बंग यही आदमी नशा करके करता है नशे का इतना ही अर्थ है कि वो जो चेतन मन है उसको नशे में डुबा दो तो पूरा अचेतन हो गया एक अंधेरी रात फैल गई इसलिए अगर कोई नशे में कोई जुर्म कर ले तो अदालत भी उसको कम सजा देती वो कहती है नाराज नहीं होते जितना वही ए, गाली दे, तो तुम नाराज हो जाते हो दे तो तुम कहते हो शराबी है गैर शराबी धक्का मार दे वही आदमी तो तुम लड़ने को तैयार हो जाते हो क्या फर्क करते हो तुम शराबी में गैर शराबी में अगर अदालत में यह तय हो जाए कि आदमी शराब पिए हुए था इसलिए इसने हत्या कर दी तो उसको दंड बहुत कम मिलेगा अदालत में तय हो जाए कि आदमी पागल है इसलिए इसने हत्या कर दी तो दंड मिलेगा दंड मिलेगा ही नहीं क्योंकि इसका चेतन तो था ही नहीं दंड किसको देना? ये तो पूरी अंधेरी रात था ये तो पूरा पशु जैसा हो गया था इसलिए शराब पीने में नशे में वही काम हो रहा है जो समाधि में होता है विपरीत दिशा में हो रहा है समाधि में हम अचेतन को चेतन बना लेते हैं और एक रस हो जाते हैं और शराब में हम चेतन को अचेतन बना लेते हैं और एक रस हो जाते हैं एक रस्ता में सुख है इसे तुम गांठ बांध के रख लो एक रस्ता में सुख है जब तुम एक हो जाते हो तो तुम सुखी जब तक तुम दो हो तब तक तुम दुखी भीतर जो द्वंद्व है वो दुख को पैदा करता है घर्षण होता है जब तुम भीतर बिल्कुल एक हो जाते हो समरस एक लैबद इतने सस्ते में मिल गई ध्यान तो वर्षों के श्रम से मिलेगा ध्यान के लिए तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी ध्यान ध्यान के लिए तो बड़ा संघर्ष करना होगा इंच इंच बढ़ेगा बूंद बूंद बढ़ेगा और इतना सस्ता मिलता नहीं महंगा सौदा है लंबी यात्रा है पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे पक्का नहीं पहाड़ की चढ़ाई है शराब तो उतार है जैसे पत्थर को ढकेल दिया पहाड़ से बस एक दफा धक्का मार दिया काफी फिर तो अपने आप ही उतार पर उतरता जाएगा खाई खंडक तक पहुंच जाएगा जब तक खाई न मिले तब तक रुकेगा ही नहीं धक्का मारने के बाद और धकाने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर पहाड़ पर चढ़ाना हो पत्थर को ऊर्ध्व यात्रा करनी हो तो धकाने से काम ना चलेगा धकाते ही रहना पड़ेगा जब तक की चोटी पर न पहुंच जाए और तुमने जरा भूल चूक की कि पत्थर नीचे लुढ़क जाएगा कहीं से भी गिरने की संभावना है ध्यानी के गिरने की संभावना है सराबी के गिरने की संभावना नहीं ये बात देखते हो इसलिए तुमने एक शब्द सुना होगा योग भ्रष्ट तुमने भोग भ्रष्ट शब्द सुना भोगी के भ्रष्ट होने की संभावना नहीं वो खड्डे में है ही उससे नीचे गिरने का कोई उपाय नहीं सिर्फ योगी गिरता है भोगी कभी नहीं गिरता भोगी गिरा हुआ है वो आखिरी जगह पड़ा ही हुआ है अब और क्या आखिरी जगह होगी योगी गिरता है योगी ही गिरता है भोगी होने से तो योग भ्रष्ट होना बेहतर कम से कम चढ़े तो थे इसकी तो खबर है गिरे सही चले तो थे उठे तो थे चेष्टा तो की थी एक प्रयास तो किया था एक अभियान तो उठा था एक यात्रा एक चुनौती स्वीकार तो की थी गिर गए कोई बात नहीं हजार बार गिरो मगर उठ उठ के चलते रहना शराब का ध्यानियों ने विरोध किया है क्योंकि शराब परिपूरक है यह सस्ते में ध्यान की भ्रांति करवा देती है ध्यान को भी तुम शराब जैसी मस्ती में डूबा हुआ पाओगे और शराबी में भी तुम्हें ध्यान की थोड़ी सी गंध मिलेगी रसमुक्त। फर्क इतना ही होगा शराबी बेहोश है ध्यान होश में सराबी ने अपनी स्मृति खो दी और ध्यानी ने अपनी स्मृति पूरी जगा ली मनुष्य बीच में मनुष्य द्वंद में मनुष्य आधा अचेतन है आधा चेतन है। सराबी पूरा अचेतन है ध्यानी पूरा चेतन है। बुद्ध कहते हैं अगर तुमने कोई ऐसी ध्यान की प्रक्रिया की हो जिससे तुम बेहोश हो जाते हो तो वो ध्यान की प्रक्रिया शराब जैसी है जड़ है उससे सावधान उस धोखे में मत पड़ना कुछ ऐसा ध्यान साधो जिससे तुम्हारी चेतना जागे उस जागने की प्रक्रिया का नाम है स्मृति माइंडफुलनेस तुम ऐसे जागरूक हो जाओ कि तुम्हारे भीतर कोई विरोध ना रह जाए एक प्रकाश अखंड प्रकाश फैल जाए आज के सूत्र इस अखंड प्रकाश के ही सूत्र सूत्र के पहले संदर्भ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 एकांत में अभ्यास भी करता था पर जीत न हुई तो न हुई एक बात जरूर उसने परिलक्षित की थी कि जीतने वाला अपूर्व रूप से शांत था और जीत के लिए कोई जीत के लिए कोई आतुरता भी उसमें नहीं थी कोई आग्रह भी नहीं था कि जीती जीतू ही खेलता था अनाग्रह से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 और वो छोटा सा लड़का मरघट पे अकेला लेकिन उस लड़के को बहना लगा भो तो दूर उसे बड़ा मजा आ गया ऐसा एकांत उसे कभी मिला ही ना था गरीब का बेटा था छोटा सा घर होगा एक ही कमरे में सब रहते होंगे और बच्चे होंगे माँ होगी पिता होगा पिता के भाई होंगे पत्नियां होंगी पिता के भाई होगी बूढ़ी दादी होगी दादा होंगे न मालूम कितनी भीड़ होगी कभी ऐसा एकांत उसे न मिला था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 ऐसा नमो बुद्धस नमो बुद्धस नमो बुद्धस कहता कहता गाड़ी के नीचे सड़क के सो गया ये साधारण नींद थी नींद भी थी और जागा हुआ भी था ये समाधि थी उसने उस रात जो जाना उसी को जानने के लिए सारी दुनिया तड़फ दी उस लकड़हारे के बेटे ने उस रात जो पहचाना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 कि जब सब सो जाते तब भी योगी जागता उसका यही अर्थ है या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी जब सब सो गए होते जो सबके लिए अंधेरी रात है निद्रा है सुसुप्ति है योगी के लिए वह भी जागरण है उस रात वह छोटा सा बच्चा योगस्थ हो गया योगा रूढ़ हो गया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 अंतता उसने पूछा कि भाई मुझे बताओ यहां जो अपने बल पर टिका है हारेगा जिसने प्रभु के बल पर छोड़ा वो जीतेगा जब तक तुम अपने बल पर टिके हो रोगे परेशान होोगे टूटोगे तब तक तुम चट्टान हो तब तक तुम रेत हो दुख पाओगे खंड खंड हो जाओगे जिस दिन तुमने राम के बल का सहारा पकड़ लिया